पुरुष और ब्राह्मण की वार्ता हे विघे वह कर्म न्यायचित होवे जिसके करने से शोभा होती है हे लोगों के ईश क्योंकि आप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं अतैव जो भी योग्य अवैधाम हो स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो वही मेरे लिए दीजिए मार्कंडे मुनि ने कहा उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी ही सृष्टि से अत्यंत विस्मित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था इसके अनंतर परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने मन को सुसंयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म के उद्देश्य को आवाहन करते हुए उस पुरुष से कहा ब्रह्मा जी ने कहा इस सुंदर रूप और पांच पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए तुम सनातनी सृष्टि का सृजन करो ना तो देव ना गंधर्व ना किन्नर और महारोग ना असुर ना दैत्य ना विद्याधर और ना राक्षस ना यक्ष ना पिशाच ना भूत ना विनायक ना गुहियक अथवा ना सिद्ध ना मनुष्य तथा पक्षीगण ये सब तेरे सर के लक्ष्य नहीं होंगे जो भी पशु मृग कीट पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव हैं वे सभी जो कि तेरे सर के लक्ष्य होते हैं वे लक्ष्य नहीं होंगे मैं अथवा वासुदेव स्थाणु अथवा पुरुषोत्तम ये सभी तेरे बस में हो जाएंगे अन्य प्राणधारियों को बात ही क्या है तुम प्रचंग रूप वाला होकर सरा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सुख को हेतु बनकर सनातनी सृष्टि की रचना करो सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और मोह के करने वाले बनो यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया है जो कि पुनः सृष्टि करने का प्रवर्तक है आओ मैं आपका नाम भी बतलाऊंगा जो कि आपके योग्य ही होगा मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर यही कहकर सुरश्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षण भर में ही अपने पद्मासन पर उपविष्ट हो गई श्री मार्कंडे मुनि कहने लगे इसके अनंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मरीचि अत्रि प्रमुखों में नाम का रखा था सृष्टि के सृजन करने वाले दक्ष प्रवरति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृतांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था ऋषियों ने कहा तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके समुत्पन्न हुए हो अतएव तुम मन्थन नाम से ही लोक में विख्यात होगे जगति में तुम कामरूप हो ऐसा तुम्हारी समान अन्य कोई भी नहीं है अतएव हे मनोभव तुम काम नाम से भी जाने जाओगे मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध हो जाओगे तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है ब्रह्मास्त्रों का भी उस पर कोई असर नहीं होगा स्वर्ग में मृत्यु लोक में पाताल में और सनातन ब्रह्म लोक में तुम्हारे सभी स्थान है क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं यह दक्ष आपको पत्नी को स्वयं ही देगा जो कि परम शोभना है हे पुरुषोत्तम जो यह आदमे होने वाला यतिष्ठ प्रजापति है और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से समुत्पन्न समरूपा है जो संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से भली भांति यह वरंगना समुत्पन्न हुई है इसीलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी श्री मार्कंडे मुनि ने कहा हे दुजो में उत्तम यह कहकर सब मुनिगण चुप होकर संससित हो गए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी के मुख का अभिषेकण किया और उनके ही समक्ष वे विनय से অবনत होकर स्थिर हो गए थे इसके अनंतर कामदेवी कुसमों से उद्भूत अपने दंड धनुष को लेकर कांता के भवों के सदृश्य वेल्लित हुआ धनुष था तथा वह उन्मादन इस नाम से विख्यात हो गया था हे दुर्योम उत्तम उसने उसी भांति पांचों कुसमों से विनिर्मित अस्त्रों को ग्रहण किया था जिनके निम्नांकित नाम हैं हर्षण लोचोचन मोहन शोषण और मरण इन संज्ञा वाले वे बाण या अस्त्र हैं जो मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देने वाले हैं उस कामदेव ने जो कि प्रक्षन्न स्वरूप से संयुक्त था वहीं पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था यहां पर मुनिगण संस्थित थे तथा स्वयं प्रजापति भी हैं वे सब आज मेरे सर्व विभूत होंगे यह निश्चित है मैं भगवान विष्णु और योगीराज भगवान शंभू भी तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती होंगे अन्य साधारण जंतुओं की तो बात ही क्या है ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं श्री मार्कंडे मुनि कहने लगे कामदेव ने मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों के धनुष की पुष्पों की जा धनुष की डोरी ली और कड़ों के द्वारा योजित किया उस समय में आलीढ़ स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने यत्न पूर्वक उसे वले के आधार वाला कर लिया था हे मुनि श्रेष्ठों उस कामदेव के द्वारा कोदंड धनुष को सहित करने पर इसके अनंतर भली भांति आल्हाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी थी मोह कर देने वाले कामदेव ने उन घात आदि को और सभी मनुष्यों को अलग-अलग पुष्पों के सरों से मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार को प्राप्त हो गए थे सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती ही है अतः सब बड़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक सकाम हो गए थे फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुनः सबको मोहित कराके तथा उन सब को ऐसा कर दिया था कि वे सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे जिस समय में उद्रित इंद्रियों वाले विधाता ने उसको दीक्षा दी थी उसी समय में 49 भाव शरीर से समुत्पन्न हो गए थे हे दुजों विभूक आदि भाव भाव तथा 64 कलाएं कंदर्प कामदेव के सिरों से बिंदी हुई थी संध्या के हो गए थे उन सबके द्वारा देखी गई वह विकंदर्प केसरों के, के पात से समुत्पन्न कटाक्ष आवरण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी स्वाभाविक रूप से परम सौंदर्य शालिनी संध्या मदन के द्वारा उद्भूत अनुभवों को करते हुए तनु उर्भियों के द्वारा स्वर्ग की नदी गंगा की भांति अत्यधिक शोभायमान हो रही थी इसके अनंतर भावों में समन्वित उस संध्या को देखते हुए प्रजापति धर्माम अर्थात पसीने से परिपूर्ण शरीर वाले होकर उन्होंने भी अविलासा की थी तात्पर्य है कि उनके शरीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा हुई ईश्वर ने कहा हे ब्राह्मण बड़े आशिर् की बात है आपको यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया जो कि अपनी पुत्री को ही देखकर काम के वशीभूत हो गए हैं यह तो वेदों के अनुसरण करने वालों के लिए योग्य नहीं है आपके ही मुख से कहा हुआ वेदों के मार्ग का निश्चय है कि जैसी माता होती है वैसी ही जामी होती है और जैसी जामी होती है वैसी ही सुता हुआ करती है हे विधे हे ब्राह्मण हे चतुरानन यह समस्त जगत धर्म में ही है और कैसे इस छद्र काम के द्वारा यह सब विघटित कर दिया है एकांत योगी सर्वदा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से और कैसे दक्ष मरीचि आदि मानुष पुत्र स्त्रियों में लोलोक हो गए थे मंद आत्मा वाला और अभी कर्म को प्राप्त करने को उद्यत हुआ कामदेव भी कैसा अल्प बुद्धि वाला है और समय को नहीं जानता है कि उसने आप लोगों को ही अपने सिरों का लक्ष्य बना लिया है हे मुनि श्रेष्ठ उसके लिए विकार हैं जिसकी कांतागण हट पूर्वक धैर्य का आकर्षण करके चंचलताओं में उसके मन को मज्जित कर दिया करते हैं मार्कंडे मुनि ने कहा उन गिरीश भगवान के इस वचन को श्रवण करके लोगों के ईस लज्जा से एक ही क्षण में दुगने पसीने भीगे हुए हों इसके उपरांत चतुरानन ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संबंधी विकार को निग्रहित करके ब्राह्मण ग्रहण करने की इच्छा समन्वित होते हुए भी उस काम रूप वाली संध्या का परित्याग कर दिया था हे दुजों में श्रेष्ठ उसके शरीर से जो पसीना गिरा था उससे अग्निस्वात वहिरसद पितृगण समुत्पन्न हुए थे ये सब भिन्न हुए अन्यन के सदृश्य थे और विकसित कमल के समान इसके नेत्र थे ये अत्यंत अधिक यति परम पवित्र तथा संसार से परम अधिक विमुक्त हुए थे अग्निस्वाद 64 सहस्त्र कीर्तित किए गए हैं हे दुज गणों 86 हजार वैशिष्ट बताए गए दक्ष के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था उससे संपूर्ण गणों से समुत्पन्न बारांगना उत्पन्न हुई थी वे बारांगनाएं तनुमंगी क्षीर्ण मध्य भाग वाली और सो शरीर की रोमावली संयुक्त थीं जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियां थीं और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य उनके शरीर की रोमावली संयुक्त थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शरीर की कांति थी मरीची उनमें प्रधान थे ऐसे 6 मुनियों ने अपनी इंद्रियों की क्रिया को निग्रहित कर लिया था उस समय कृतु वशिष्ठ पुलस्त और अंगिरस के आदि चारों का जो प्रश्वेद भूमि पर गिरा था उससे हे दुश्रेष्ठों दूसरे पत्रगण समुत्पन्न हुए थे वह सीमे आज आर्पज्य नाम से तथा अन्य सुकाती थी हे सभी हरविक थे जो कब वे वहां प्रकृतित हुए थे सोमज जो थे वे ऋत के पुत्र थे सुकालीन वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे जो आड़यप नामक थे वे कुलष्ट मुनि के पुत्र थे और हविशमंत अंगरा मुनि के सुत हुए थे